आज सात अप्रैल 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर के आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में हम सबका स्वागत हम विज्ञान भैरव की धारणाओं का अध्ययन करते आ रहे हैं और विज्ञान भैरव की पिछले वक्त तक हमने 10 धारणाओं का अध्ययन पूरा कर लिया था और ये जो धारणा क्रमांक 11 है इसको भी कुछ हद तक समझने का प्रयास किया था तो हम इसको फिर से समझें कि ग्यारहवीं धारणा कपालांतर मनोन्या तिष्ठन मिलित तो लोचना ये धारणाएं कहती है कि हम शांत चित्त होकर बैठ जाएं और अपना ध्यान अपनी खोपड़ी के भीतरी हिस्से में अपने कपाल के भीतर आंखें बंद करके पूर्वक स्थिर करें जब हम इस प्रकार से पूर्वक अपना ध्यान कपाल के भीतरी हिस्से में स्थिर करते हैं तो जो सर्वोच्च जानने योग्य है वो अच्छे से जान लिया जाता है इसी धारणा कहते हैं तो जानने लायक है संसार में जानने लायक मात्र चेतना है या शिव अब यहाँ पर इसकी एक छोटी सी व्याख्या अंतर भी है व्याख्यांतर कपाल का मतलब क से शक्ति और पाल या पालक से शिव भी लिया जाता है इस तरह कपाल का मतलब होगा शिव शक्ति सायुजी है ना जहाँ शिव और शक्ति दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस तरह जब हम शिव और शक्ति पर संयुक्त तो रूप से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और दृढ़तापूर्वक उन्मलित नेत्रों से जब इस सायुजी पर ध्यान करते हैं तो जो सर्वोच्च जानने योग्य है वो जान लिया जाता है अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसको विस्तार से समझ लें कि शिव शक्ति सायुज्य क्या है जब शिव महेश्वर अपने अव्यक्त रूप में होता है उस समय ये संसार पूरा उसके अंदर समाया हुआ है उसमें संसार अभी अव्यक्त स्थिति और जब वो पूर्ण शांत ब्रह्म होता है उस वक्त मात्र वो आनंद रूप होता है उस समय शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं होता जो वो है अस्तित्व रूप वो अस्तित्व कोई ही प्रकाश कहता जैसे हम बोलेंगे किताब प्रकाशित हो गई तो प्रकाशित होने का मतलब है कि वो तो में आ गई तो जब प्रकाश से हम तात्पर्य निकालते हैं तो प्रकाश का मतलब होता है अस्तित्व तो। और वही प्रकाश शिव स्वरूप और दूसरा पाल यानी पालक ये भी शू का ही नाम है कस हैं हम शक्ति का मतलब लेते यहाँ शक्ति विमर्श जब वो अकेला था और कुछ भी नहीं था जब दो नहीं थे यानी न अंतरिक्ष था न समय था न ब्रह्मांड था वो अवैध रूप में सब उसके भीतर मौजूद थे उस समय शिव और शक्ति में अभेद था और जब शिव और शक्ति ब्रह्मांड बनाने के लिए प्रस्तुत हुए तो सबसे पहले परमेश्वर ने अंतर विमर्श किया अंतर विमर्श होता है अपने भीतर झांकना हम भी विमर्श करते हैं हम भी विमर्श करते हैं और पाते हैं कि मैं कौन हूँ तो हमारा विमर्श एक तो सीमित विमर्श होता है जब हम अपने आप को एक शरीर से तादात में हवा पाते हैं कि मैं फलाना हूँ मेरी ये उम्र है मेरा ये गांव है ये मेरी जाति है ये मेरी डिग्री है ये मेरा मकान है तो हम अपने आप का परिचय उस शारीरिक तादाद में से देते हैं यह हमारा सीमित का परिचय लेकिन जब हम अपने वास्तविक परिचय पर निगाह करते हैं अंदर की तरफ विमर्श करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है ये बुद्धि मकान जमीन तो दूर की बात है ये शरीर भी हमारा नहीं है तब तो वो विमर्श उच्चतर स्तर पर उठता जाता है और हम जीव से ईश्वर के स्तर पर उड़ जाते हैं और इसको बोलते हैं ईश्वर चेतना जब हम समझ लेते हैं इसका बोध हो जाता है कि हम ये शरीर भी नहीं है मन बुद्धि ये भी हमारे अपने नहीं है ये तो खाली ऐसे औजार हैं जो हम इस संसार में काम चलाने के लिए हमको दिए गए हैं जैसे कोई युद्ध पे जाए उसको बंदूक दे दी जाए उसको एक ड्रेस दे दी जाए उसको कुछ दूरबीन दे दी जाए तो ये उसका वास्तविक परिचय नहीं है ऐसे ही ये हम संसार में आए हैं तो हमको कुछ औजार दिए गए हैं जिनके द्वारा हम इस संसार का काम चलाते वो है करण करण यानी औजार उपकरण कारण यानी इंद्रियां जो हमको मिली आँख कि भाई देखो कान यानी भाई सुनो नाक सूंघो चमड़ी से छुओ जीबान से चखो ये हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और फिर कर्म इंद्रिया कि हम कुछ करें ये एक खेल का हिस्सा है सांसारिक खेल का हिस्सा है तो ये जब विमर्श होता है तो इस विमर्श को जो कहते हैं वही शक्ति है जब परमेश्वर का विमर्श होता है कि मैं कौन हूँ जब वो ये सोचता है जब तक वो बिल्कुल नहीं सोचता आनंद में मग्न रहता है शिव शक्ति अभिन्न है इसको ऐसे समझें कि हम कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक है शिव एक है शक्ति लेकिन हम इस सिक्के को जब सोचें कि ये गला दें और उसका एक डला बना दें उसमें फिर एक पहलू भी दिखाई नहीं देगा एक गोल डला बन गया उसमें कोई पहलू नहीं है उसमें भी दोनों पहलू हैं जब हम उसको सिक्के का रूप देंगे तो वो दोनों पहलू हैं लेकिन अभी तो वो दोनों पहलू एक में हो गए हैं वो अलग नहीं हैं ऐसे ही शिव शक्ति समुच्चय रूप में अभिन्न जब वो संसार बनाने के उद्यत होते हैं तो शिव आत्मविमर्श करते हैं जब वह विमर्श करते हैं तो विमर्श शक्ति ही शक्ति तो सबसे पहले जो शक्ति का स्वरूप प्रकट होता है वो विमर्श रूप में होता है विमर्श का मतलब होता है पराशक्ति या स्वतंत्र शक्ति विमर्श का मतलब होता है अपने भीतर झांकना और अपने भीतर झांकने की जो शक्ति है वो पराशक्ति सर्वोच्च शक्ति शिव के पास जो निर्बाध है जिसके ऊपर कोई अंकुश लगा नहीं सकता क्योंकि सारे अंकुश भी शक्तिशाली होते हैं और वो शक्ति भी उसी शक्ति से उधार लेते हैं तो कोई भी अपने उद्गम का विरोध नहीं कर सकता जैसे कोई प्रकाश ऐसा नहीं है जो सूर्य को प्रकाशित कर दे क्योंकि वो सारे प्रकाश उसी सूर्य से उधार लिए हुए हैं ये सूर्य के प्रकाश आप जानते हो कि ये बिजली का भी प्रकाश वहीं से उधार आया है क्योंकि तो आप कहोगे नहीं ये तो बिजली जल रही है लेकिन ये बिजली का प्रकाश आया कहाँ से इसका अगर हम उसी को अनुसंधान बोलते पीछे पीछे खोजते चले जाएं कि ये कहाँ से होगा तो वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई गई बरसात के पाने से बरसात कैसे हुई बादलों से बादल कहाँ से आए समुद्र से बादल क्यों उठे समुद्र से सूर्य के किरणों से आने कुल मिला शक्ति का स्रोत सांसारिक शक्ति का स्रोत सूर्य चला जाता ऐसे ही समस्त ऊर्जा का स्रोत संसार की ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का स्रोत तो वही पराशक्ति है जो शिव की विमर्श शक्ति है तो इस संसार में हम इन दोनों को अलग देख सकते हैं हालांकि अलग है नहीं जैसे दीपक और उसका प्रकाश सूर्य और उसकी ऊर्जा शकर उसकी मिठास इनके हम नाम अलग दे सकते हैं लेकिन मिठास के बगैर कोई शक्कर हो नहीं सकती इसलिए ये दोनों संयुक्त ही हैं लेकिन जब हम उनको संसार में देखते हैं तो भिन्न रूप दिखाई देते हैं कि संसार है और ये भगवान है संसार शक्ति रूप है और ईश्वर प्रकाश रूप इसलिए प्रकाश और विमर्श रूप विमर्श क्या है उस प्रकाश के अंतर चेतना उसकी जागरूकता कि मैं कौन हूँ बस ये बात विमर्श कहलाती है जब कहूँ मैं कौन हूँ मैं जानता हूँ यह विमर्श है तो यहाँ पर पहली धारणा मैं कहते हैं कि शिव शक्ति सायुज पर अपना विमर्श स्थापित कर यानी अपने अंतर चेतना में शिव और शक्ति दोनों हैं और ये कब होता है जब शिव शांत रूप से बैठे हों जब वो ब्रह्मांड बनाने को उद्यत तो उस स्थिति विमर्श आप अपने भीतर पैदा करो कपाल का, का यही मतलब होता है क या शक्ति पाल या न शिव और इन दोनों के संयुक्त स्वरूप का चिंतन सांसारिक दृष्टिकोण से अगर जो आदमी निचले स्तर से भी शुरू करेगा तो वो शिव और शक्ति के स्वरूप का चिंतन करेगा कि शिव और स्वरूप के उसने जो मंदिर देखे हैं उसकी कल्पना करेगा लेकिन जो योगी है वो ये देखेगा कि संसार और संसार को बनाने वाला वो संयुक्त है वो एक है और वो उसका चिंतन करेगा तब वो ब्रह्मांड पूरा उस चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होगा जब हम कहेंगे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड को बनाने वाले में कोई फर्क नहीं अपन कितनी बार बात कर चुके हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को विश्व रूप में प्रकट किया तो उस का उल्टा चिंतन है जब उसने शिव ने प्रकट किया जब अपने आप को एक से अनेक करा अब हम इस अनेक में उस एक के दर्शन करते हैं यह हमारा उल्टा चिंतन है सीधे सीधे एक बात हमेशा एक सिद्धांत है कि परमेश्वर ने जिस विधि से जिस राह से संसार को बनाया योगी उसी राह में उल्टी दिशा में चलता है और वहां पहुंच जाता है जिसने बनाया बहुत सीधी सीधी सी बात है हम भी ऐसा ही करते हैं संसार में भी हम कई बार ऐसा ही करते हैं किसी ने मेरा मकान देखा बोला यार किसने बनाया कौन से इंजीनियर ने बनवाया बहुत अच्छा बनाया हमने उसका पता दे दिया वो वहाँ चला गया इस तरह उसने उस आदमी को खोज लिया इसी तरह से हम इस संसार को देख के इस संसार को बनाने वाले तक पहुँच सकते हैं लेकिन रास्ता कौन सा होगा एकदम उल्टा परमेश्वर ने स्वयं से संसार बनाया अब हम संसार से परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढेंगे तो इसको उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा इसी का नाम अनुसंधित सा है अनुसंधित सा या हमको अपने स्रोत का अनुसंधान करना हम कहाँ से चले थे उसका अनुसंधान करना तो ये कपालान्तर मनोन्यस्य ये जो पहली धारणा आज की ले ली है ग्यारहवीं धारणा तो वो अपने भीतर या तो हमारे अपने कपाल में अपना चिंतन दृढ़ता से स्थिर करें या क और पाल के रूप में शिव शक्ति सायुज को अपने भीतर अपने विमर्श में चिंतन करें तो सर्वोच्च ज्ञातव्य जान लिया जाता है ऐसा कहते हैं कि सर्वोच्च जो जानने योग्य है वो शिव है और वही जान लिया जाता है दूसरा है मध्यमी मध्य संस्था से होने वाला शुरू जो अपने आज का जो बारवा रखा मध्य नाड़ी मध्य संस्था विश सूत्राभ रूपया तया देव प्रकाशित यह हमारा आज का दूसरा यानी बारहवीं धारणा है इसमें ध्यान करने की विधि बताई गई है कि हमारी सुषुमना या मध्य नाड़ी जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर से हमारे कपाल तक मस्तिष्क तक आती ये स्पाइनल कार्ड कहलाती है मेडिकल और इसके योगी कहते हैं कि इसकी मध्य में जो नाड़ी है उसके आसपास एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी एक तरफ सूर्य नाड़ी है एक तरफ चंद्र नाड़ी है और उस सूर्य और चंद्र नाड़ी में एक प्रवाह होता है प्राण और है अपान का दो ऊर्जाएं सतत चलती हैं प्राण अपान की हम ये पहले भी, भी पढ़ चुके हैं धारणा के अंतर्गत प्राण अपान की जब तक ऊर्जा चलती है तब तक ये संसार द्वैत रूप में बना रहता है इस संसार में हमारी दृष्टि अद्वैत नहीं हो पाती लेकिन जब ये प्राण और अपान की ऊर्जा थमती है तब सुषुम्ना नाड़ी के बीचली भाग के अंदर हमारे कहते तो हैं कि प्राण और अपान थपते हैं तब उड़ान की क्रिया शुरू होती है उदान क्या है जो हमारे स्पाइनल कार्ड में ऊर्जा का ऊपर जो बहाव होता है स्नायु तंत्र में उसको उड़ान वायु बोलते हैं तो प्राण और अपान जब थक थमते हैं तब उड़ान चालू होता है जैसे हम कहें ना किसी बस के अंदर दुर्घटना हो गई तो जब जो सामान्य दरवाजे बंद होते तो इमरजेंसी गेट को हम तब खोलते हैं कि भैया अब ये दरवाजे बंद है तब ये दरवाजा खुलेगा अगर आपके घर में खिड़की है तो खिड़की में से कूद के तो नहीं जाओगे लेकिन जब मुख्य द्वार बंद होगा नहीं खुल रहा है तो आप खिड़की में से बाहर जाओगे इस तरह हम जब प्राण को रोकते हैं तो ये नया मार्ग खुलता है हमको ये मार्ग खोलना हमारा मतलब का है यह कर्तव्य हमारा है ये हमारी ज़रूरत है कि हम इस मार्ग को खुलें इसलिए जब हम इस पर ध्यान करते हैं किस पर मध्य नाड़ी पर और मध्य नाड़ी को कैसे ध्यान करते हैं कि जैसे कमल की डंडी है ऐसी पतली है मध्य नाड़ी और उसके भीतर व्योम है व्योम यानी खाली अंतरिक्ष जैसे उसमें सुई चली जाए आर पार ऐसा है अंतरिक्ष एक प्रकार से कह सकते हैं सरणी है सरणी यानी चैनल जिसे एक पाइप होता है उस पाइप में अगर आप नीचे से कुछ दवाई डालो तो ऊपर चली जाएगी ऊपर से डालो तो नीचे चली जाएगी जिसको चैनल बोलते हैं तो ऐसी एक सरणी है या एक चैनल है जिस मध्य नाड़ी के आंतरिक भाग में उसके केंद्र में यानी एक तो मध्य नाड़ी पहले केंद्र में उसके भी केंद्र में यानी केंद्र के भी केंद्र में एक रास्ता है जो गुप्त है बंद है उस रास्ते को खोलना है तो हमको उस सरणी के भीतरी भाग में ध्यान केंद्रित करना होता है हम शांत से चित्र बैठ जाते हैं और सबसे पहले मध्य नाड़ी पर ध्यान करते हैं फिर मध्य नाड़ी के भी मध्य में ध्यान करते हैं कि उसके अंदर जो व्योम है जो खाली स्पेस उस पर ध्यान करते हैं जैसे ही ये ध्यान प्रगाढ़ होता चला जाता है वैसे ही आसपास की चंद्र और सूर्य नाड़ियों में प्राण और अपान का धीमे धीमे धीमे धीमे, धीमे व्यवहार थम जाता है और दोनों जैसे ही थमती हैं तो इसके अंदर कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है जब ये ऊपर उठती है तो रास्ता खुलता चला जाता है और ये खुलते खुलते हमारी कहाँ पहुंच जाती हैं शिखांत पर शिखांत या हम जहाँ अपनी चोटी लगते हैं हिंदू लोग उसके अंतिम छोर पर या इसी को हम द्वादशांत भी बोलते हैं इसको को मूर्धांत भी बोलते हैं इसको मुष्ठित राय भी बोलते हैं जैसे पिछली बार पर तो इस तरह वो जो सर्वोच्च स्थान है हमारा जिसको ब्रह्म और अंध्र कहते हैं वहाँ तक ये कुंडली में जाती है और वहाँ पहुँच विलीन हो जाती है लेकिन जब ये कुंडलिनी इस तरह ऊपर उठती है तो साधक को आत्मबोध होता है साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय मिलता है उसे वो समस्त संसार और अपने बीच के भेद मिट जाते हैं उसको ये एहसास होता है बोध होता है संसार मेरा ही विकास मैं ही ब्रह्मांड हूँ और मुझसे जुदा कुछ भी यह एक ऐसा ज्ञान है जिसको वो चाहकर भी किसी को बताए तो किसी के लिए समझना कठिन है वो इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता क्यों कुछ एहसास होते हैं जिनको व्यक्त करना कठिन है आपको दर्द होता है आप कहते हो मान लेते आपको आनंद आया ये आप ही जान सकते हो कि कैसा आनंद आया कब आया कितना आया कब कितना दर्द हुआ कहाँ हुआ कैसा हुआ ना तो आप को ये किसी को बता सकते हो न किसी को दे सकते हो इसलिए यह मात्र आप स्वयं अनुभूत कर सकते हो कि ये क्या आनंद है तो मध्य नाड़ी के मध्य में जो खाली व्योम है जो कमल की डंडी के भीतर इस प्रकार की सरणी होती है ऐसी सरणी है उस पर ध्यान केंद्रित करने से प्राण अपान के व्यवहार थम जाते हैं और उड़ान यानी जो ऊर्जा स्नायु तंत्र में है वो ऊपर उठने लगती है और उड़ान के ऊपर उठने के साथ में कुंडलिनी ऊपर उठने लगता है और यह आपके अस्तित्व को एक नया आयाम दे देती है जब आप अपने आप को परमेश्वर के संसार में अपने और पर संसार के बीच के भेद को भूल जाते और वो एक सर्वोच्च बोध से बोधित हो जाते यानी सर्वोच्च ज्ञातव्य को जान लिया जाता है इस तरह से ये हमारी दूसरी धारणा है अब आज की तीसरी धारणा जब उस तीसरी धारणा कर उदृगस्त्रण ब्रु भेदाद द्वाररोधनाथ ये, ये तीसरी धारणा है ये प्रत्येक धारणा हमको शिवानुभूति के लिए या भैरव अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती है या उस दिशा में हमको ले जाती है हमें जो धारणा रुचि जाएगी उस धारणा पर हम ट जाएंगे वो धारणा हमारे लिए रोज के ध्यान का तरीका बन जाएगी क्योंकि ध्यान करने की यहाँ पर 112 सौ विधियाँ दी हुई अभी अपन ये तेरहवीं विधि पढ़ रहे हैं कि जब हम करुद्ध कर गृगस्त्र ऋण यानी इसका उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि हमारे यहाँ पर एक स्नायु की ग्रंथि होती दोनों भावों के बीच में उस स्नायु की ग्रंथि में कैद एक ऊर्जा होती है हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ऊर्जा प्राण को प्राण बनाए रखती है और संसार की जो चेतना है उसको मिलन नहीं देती प्राण को अलग रखती है और सबसे पहले जो चैतन्य था उसने ब्रह्मांड बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या बनाया था प्राण बनाया था। एक कहा जाता है हर योग की किताब में कि प्राग संवित प्राण है यानी सबसे पहले संवित ने अपने आप को प्राण के रूप में ढाला यानी प्राण सबसे पहले बना तो क्या था ये प्राण वास्तव में क्या था संविद और वो बन गया एक प्राण और वो एक जीव के अंदर स्थापित हो गया इसको प्राण बनाए रखने के लिए एक यहाँ एक ऊर्जा है जो उस प्राण को प्राण बनाए रखती वो ऊर्जा हमारे दोनों बहुत के बीच में भ्रूमध्य स्थान बोलते हैं उसको भ्रूमध्य इस जगह पर वो स्थिर होते हिंदू लोग यहाँ पर टीका लगाते हैं उसके पीछे भी कुछ तर्क ऐसा ही है कि उस को हम यहाँ सेतु बनाते हैं हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब हम प्राण त्यागें उस समय हमारा प्राण इस विश्व चैतन्य से एक हो जाए हम इस सेतु को जिंदा रखना चाहते हैं हमेशा कि तो वो एक सेतु है जिसको पार करते ही प्राण चैतन्य हो जाएगा तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस प्राण को विश्व चेतना में बदलने के लिए आप जीते जी ऐसा कर सकते हो कि प्राण को जब विश्व चेतना में आप बदलना चाहो तो सबसे पहले कहते हैं कि दो विधियाएँ हैं इसी के दो एक्सप्लेनेशन हैं लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ अलग बताया है और योग की अन्य किताबों में कुछ अलग बताया है लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि हम इसको इसका भेदन करें इस ग्रंथि का भेदन करें मतलब इसको खोल दें इस ग्रंथि को उसको खोलने के लिए योग की जो विधि बताई है एक कर रुद्ध दृगअस्त्रणा अस्त्र क्या है अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी करण है जिसके द्वारा हम कोई कार्य संपादित करें जैसे एक फावड़ा है तो उससे हमें कार्य संपादित करेंगे वहीं मिट्टी को खींचना है या झाड़ू है वो भी करण है जिसके द्वारा हम सफाई का कार्य करेंगे ऐसे ही इस सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी हम करण का उपयोग करते हैं करण का मतलब इंद्रियां भी होती है क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ कार्य करती हैं, आँख को दे आँख देखने का कार्य करती है जीवान चखने का कारण सुनने का कार्य करती है इसलिए भी करण है यहाँ पर हमारा उद्देश्य सर्वोच्च अनुभव को प्राप्त करना है वो बोध प्राप्त करना है तो उस बोध प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको भी हम करण कहेंगे वो भी हमारे साधन है तो यहाँ पर एक साधन का उपयोग करते हैं करण का वो ये भी समझ लें हम कि यहाँ पर कई तरह के करण उपयोग में आते हैं योग में जिसे हम मुद्रा हम विशिष्ट जैसे शरीर का विन्यास करते हैं या आसन जो विशिष्ट तरह से आसन पर बैठते हैं ये भी करण है क्योंकि वो आसन अपने आप में कुछ नहीं है वो मुद्रा अपने आप में कुछ नहीं लेकिन वो सर्वोच्च अनुभव को प्राप्त करने में सहायक है इसलिए वो भी करण कहलाती है कोई मुद्रा भी करण कहलाता है इस तरह यहाँ पर हम करण की बात करते हैं तो कर रुद्र रहता हम क्या करते हैं इसमें हाथ को करण की तरह उपयोग करते हैं हाँ आपने दोनों हाथ की दस उंगलियों को करण की तरह उपयोग करते हैं ये करण की तरह उपयोग कैसे करते हैं आपने दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद करते हैं। रुद्ध का मतलब होता है बंद करना हाथ से बंद करना है। क्या बंद करना है समस्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारों को बंद करना क्योंकि ये ऊर्जा को बाहर ले जा रहे हैं इसको भेदना है तो उस ऊर्जा को एकत्रित करना है अभी हम एक कांच लेते हैं जिसको हम बिल्डोरी कांच बोलते हैं या लेंस कॉन्वेक्स लेंस उसके द्वारा हम ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो ऊर्जा कागज को जला देगी अगर बारूद रखी तो उसमें विस्फोट कर देगी वही ऊर्जा अगर हम उस कांच को हटा लेते हैं उतनी ही ऊर्जा उस क्षेत्र में गिर रही है लेकिन वो काम नहीं कर रही लेकिन उसको जब हम घनीभूत कर लेते हैं तो वो ऊर्जा विस्फोटक हो जाती है तो अब हमको हमारे अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ऊर्जा बाहर प्रसलित हो रही है उसको घनीभूत करके हमको भू भेद करना है इसको इस ग्रंथि को खोलना है तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं हमारी दस उंगलियों का उपयोग करते हैं पहले दोनों उंगलियों से अंगूठों से कान को अच्छित्र बंद करते फिर अपने तर्जनी से आँख को बंद करते फिर मध्यमा से डाक को और ये जो अनामिका और कनिष्ठा उंगलियाँ हैं इसके द्वारा हमारे मुँह को बंद कर दिया अब इस तरह हमारे इंद्रियों के समस्त द्वार बंद हो गए। हमारे जो ज्ञान सतत बहिर्मुखी है आंखें बाहर देखती हैं कान बाहर सुनते हैं नाक बाहर से सुनते हैं जीबान कुछ ना कुछ चकती रहती तो इन सब इंद्रियों के द्वारों को हाथ के हाथ को करण की तरह उपयोग करना है यानी इसको शस्त्र की तरह उपयोग करना है और हम इस तरीके से बंद कर लेते दस उंगली के द्वारा ये समस्त इंद्रियों के द्वारों को बंद कर लेते हैं इसका नाम है कर रुद्र ग्रगस्त्र अब इसके आगे भ्रूभेदार्थ द्वार रोधनार्थ इस इन तरह द्वारों को रोधने से बंद करने से भ्रूभेद होता है भ्रूभेद होता है ना ये ग्रंथि खुल जाती है इसके आगे वो कहते हैं दृष्टि बिंदु क्रमालीनम तन्मध्य परमास्थिति ऐसा करने से जब ये भ्रूभेद होता है तो हमको एक बिंदु दिखाई देता है और उस बिंदु पर हम उसको बिंदु को मानसिक रूप से पकड़ लेते हैं और लगत उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते ये बिंदु वही ऊर्जा है जो यहाँ पर कैद है जैसे ही वो खुलती है वो ऊर्जा हमारे प्राण की ऊर्जा यहाँ पर कैद थी वो खुल जाती है जैसे ही वो खुलती है वो एक ज्वलंत बिंदु के रूप में आपके नज़रों को दिखाई देगी नजरें बंद हैं इसलिए अंदर हमको ऊर्जा दिखाई देगी बाहर से आंखें बंद हैं लेकिन वो ऊर्जा फिर भी दिखाई देगी क्योंकि अंदर देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है वो हमारे बोध दृष्टि में दिखाई देंगे जब ये ऊर्जा ऐसे दिखाई देती है तो योगी उस पर गंभीरता से दृढ़ता से उसको पकड़ लेता है और उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है जब उस पर वो ध्यान केंद्रित करता है तो धीमे धीमे धीमे धीमे वो बिंदु विलीन हो जाता है और विलीन होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है क्या हुआ ये आपका प्राण उसकी शक्ति से वो प्राण और ये विश्व चेतना दोनों के बीच में एक गठन जैसे गुब्बारे को आप गठान बांध देते हो तो उसके अंदर की वायु रुद्ध हो जाती है और जैसे ही उस गठान को अगर आप खोल दोगे तो गुब्बारे की वायु बिना देर किए वापस वायुमंडल की वायु से एक हो जाती है इसलिए ये एक गांठ थी जिस गांठ से आपका शरीर के अंदर की ऊर्जा थी एक प्राण के रूप में और वो प्राण और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा बीच में एक सेतु है जो रास्ता बंद हमारे अंदर प्राण और बाहर चेतन्य, चेतन्य ऊर्जा उन दोनों के बीच का जब हम सेतु खोल बंधन खोल देते हैं भूभेद हो जाता है उस समय समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी इस ब्रह्मांड का चैतन्य और हमारे प्राण की ऊर्जा दोनों के बीच का भेद समाप्त हो जाता है जैसे ही भेद समाप्त हो जाता है तत्क्षण भैरव अभिव्यक्ति होती यानी उसी समय भैरव का स्वरूप प्रकट हो जाता है भैरव यानी शिव शिव का स्वरूप उसे समय प्रकट हो जाता है इसलिए पांच स्तर इस है द्वाररोधन रोधन जैसे अपने बात करेंगे ये ये ये, ये रोधन हो गया और उसके बाद में हमारा चिंतन अंतर्मुखी यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना और जब हम यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब एक बिंदु दिखाई देता है उस बिंदु पर गहनता से दृढ़ता से स्थिर से निर्विचार होकर ध्यान उसी पर केंद्रित करें। जब उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो बिंदु धीरे धीरे विलीन होकर पूरे ब्रह्मांड में किए य बिल्कुल दिखाई देगा आपको जितनी समय ये रोक सकेंगे आप आपके श्वास को उतने ही समय तक ये प्रयोग कर पाएंगे आपको लोग एक मिनट दो मिनट तीन मिनट तक अभ्यास कर लेते हैं और वो समय पर आयात है आपके लिए वो बोध प्राप्त करने के लिए जब आपकी ये ध्यान रखना कि तो जब आपकी दृढ़ता से अंतर्मुखी ध्यान होता है श्वास की गति बहुत कम होती चली जाती है आप चलो किसी भी चीज़ पर बहुत गहरे से ध्यान करो पूरा इतना तो गहरे से ध्यान करो कि अपना मन धोन नहीं भटके आप पाओगे कि आप थोड़ी देर के लिए सांस लेने में मिल जाओगे श्वास की गति रुकते तो चल जाएगी इसी को बोलते हैं प्राण और अपान की गति का रुकना और जैसी प्राण अपान की गति रुकती है प्राण अपान की गति यहाँ चलती है और चलाती कौन है सूर्य नाड़ी और चंद्रनाड़ी और उन दोनों में वो गति जैसे ही रुकती है दोनों में वो गति जैसे ही रुकती है तो उदान वायु का कार्य शुरू हो जाता है, और वो कहाँ होता है मध्य नाड़ी के अंदर जब इसके पहले वाले में पढ़े थे अपन ने, मध्य नाड़ी मध्य संस्था तो इसके पांच स्तर इस हैं द्वार रोधन भ्रू भेदे उस गांठ का खोलना फिर बिंदु दर्शन फिर बिंदु पर ध्यान से बिंदु का विलीन होना है ना और फिर अंत में भैरव अभिव्यक्ति परशिव की अभिव्यक्ति हो जाती ये पांच इसके स्तर इस हैं अब लक्ष्मण जो महाराज ने इसकी जो व्याख्या की है इसमें थोड़ा सा भेद है वो कहते हैं इसमें लिखा भेदात भ्रूभेदात भेद के बाद में कर रुद्र दर्गस्त्र वो कहते हैं कि पहले इस पर ध्यान लगत करो आप शांत चित्त आंख मिच बैठ जाओ सबसे पहले इस पर ध्यान करो जिस वक्त बिंदु के दर्शन शुरू हो तुरंत तब वो बिंदुओं के दर्शन होंगे आपको यहाँ पर और जैसे ही आप इन सब एनर्जी को रोकेंगे तब उसका विस्फोट हो जाएगा और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा ये लक्ष्मण जो महाराज का कहना है दोनों तरह से बात एक ही है करने की विधि में थोड़ा सा अंतर है कि पहले हम यहाँ ध्यान करेंगे और बिंदु दर्शन के बाद में ये करण का उपयोग करेंगे समस्त इंद्रियों के द्वारों को रोकने का उपयोग करेंगे तो ये तीन हो गई एक तो कपालांतर मनोन्न से यानी अपने मस्तिष्क के भीतर खोपड़ी के भीतर क एने शक्ति पाल एने शिव दोनों के संयुक्त स्वरूप का यानी इस ब्रह्मांड का चिंतन करेंगे कि ब्रह्मांड उसी का संयुक्त तो स्वरूप है पूरा ब्रह्मांड जो दृश्य ब्रह्मा है वो समस्त शक्ति है और उसको उसका केंद्र जहाँ से वो निकला है वो शिव है उन दोनों का संयुक्त तो स्वरूप में जब हम चिंतन करते हैं तो ये सर्वोच्च ज्ञातव्य को जानने के लिए पर्याप्त है दूसरा मध्यनाड़ी वाद्य संस्था जो हमारी मध्यनाड़ी पर ध्यान केंद्रित करने से आसपास जो सूर्य नाड़ी नाडी में जो बहाव है वो रुक जाता है तब मध्यनाड़ी जो कि चुपचाप पड़ी है सामान्य जीव के जीवन में वो मध्य नाड़ी चुपचाप पड़ी है इसका मतलब अपना समझ कि हम जन्म संसार के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में पैदा हुए हैं और पूरी ज़िंदगी भीख भी मानती क्योंकि वो मध्य नाड़ी फल तो पड़ी है जैसे किसी के घर पर सैकड़ों किलो सोना पड़ा है घर के अंदर और बाहर वो किसी के यहाँ पे छोटी सी नौकरी कर रहा है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो मेरे पास तो इतना बड़ा खजाना है कि मुझे नौकरी किया मैं सैकड़ों नौकर रख मैं तो बड़ा स्वामी हूँ तो ऐसे ही हमारे पास एक ऐसी चीज पड़ी है जो संसार के स्वामी के पास ही हो सकता वो है मध्य नाड़ी का जो चैनल है सरणी है मध्य नाड़ी की सरणी वो सरणी ऐसी बंद पड़ी है जैसे एक ट्यूब आपस में चिपक गई हो और अंदर का उसका जो खाली जगह है वो अवरुद्ध है जैसे प्लास्टिक की बहुत नरम रेशम की ट्यूब हो और वो दब जाएगा अंदर का रास्ता बंद पड़ा ये बंद रास्ता सैकड़ों जन्मों तक बंद पड़ा रहता है लेकिन अगर आप उस पर चिंतन करें ध्यान करें मध्य नाड़ी हमारे आधार से लेके कर यहाँ पर मस्तिष्क तक खोपड़ी तक रीढ़ की हड्डी के मध्य में चलती है उसके भी मध्य में यानी मध्य नाड़ी के भी मध्य में जब चिंतन करें तो वो मध्य सरणी खुलेगी कैसे खुलेगी कि जब तक प्राण और अपान का प्रवाह चलता रहेगा तब तक संसार का प्रवाह चलता है यह प्रवाह रुका वो कुछ क्षण भर के लिए रुका तो मध्य नाड़ी का रास्ता खुलने लगेगा कुंडली नहीं उसे में से ऊपर चलने लगेगा और उसका रास्ता फिर कोई नहीं रुक सकता कुंडली बीच में शक्ति चक्र हैं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक हृदय चक्र अनाहत तो इन सब चक्रों को भेजते हुए सीधे सीधे वो ऊपर आ जाएगी जब ये भेदेगी तो आपका रास्ता वो चैनल वो सरणी खुल जाएगी तीसरा अभी बताया कर उद्र हैं हाथों के द्वारा दसों उंगलियों को आप अस्त्र की तरह यूज करो उनका उपयोग करो और उसके द्वारा हम अपने स्वरूपता को प्राप्त कर सकते अब इसका अगला है धामांत क्षोभ संभूता सुषमाग्नि तिलकाकृति बिंदु शिखांत हृदय लयांत ध्यातो लया। यह हमारी अगली धारणा है चौदहवीं धारणा है यह धारणा यह भी बड़े विशिष्ट है इसमें एक शब्द है धामांत ये धाम शब्द के दो मतलब हैं लेकिन हम पहले पहला मतलब समझें और उसके द्वारा इसका इसकी व्याख्या जब हम अपने नेत्रों को बंद करते हैं और नेत्रों पर एक दबाव डालते हैं तो हमको प्रकाश दिखाई देता है ये एक मेडिकल फैक्ट है हमारे जो रेटिना है वो प्रकाश के द्वारा उत्तेजित होता है तो हमको उस प्रकाश का एहसास होता है लेकिन अगर हम इसको दबाव के द्वारा भी उत्तेजित करें तो भी प्रकाश का ही एहसास होगा क्योंकि उसकी संवेदना खाली प्रकाश के प्रति है जो रेटिना है का, उसकी संवेदना मात्र प्रकाश के प्रति उसकी संवेदना साउंड के या ध्वनि के प्रति नहीं है उसकी संवेदना किसी स्वाद के प्रति भी नहीं है उसकी संवेदना किसी स्पर्श के प्रति भी नहीं है लेकिन रेटाइना जो है उसकी संवेदना मात्र प्रकाश के प्रति है तो वो जब भी उत्तेजित होता है तो प्रकाश का एहसास देता है सामान्यतः तो सबसे अच्छा वो प्रकाश से ही उत्तेजित होता है प्रकाश के द्वारा उत्तेजित होता है प्रकाश का एहसास देता है लेकिन अगर आप आँख बन करके उस पर दबाव भी बनाओगे तो आपको प्रकाश के गोले दिखाई देंगे सामान्यतः जब उंगली से आप दबाते हैं तो आपको एक तिलक के आकार का प्रकाश दिखाई देगा जो आकार आप दबाने वाली वस्तु का है वैसा ही हमको आकार दिखाई देगा तो हम इस मेडिकल फैक्ट का इस सत्य का उपयोग करते हुए एक ध्यान की विधि यहाँ पर बताइए कि जब हम अपने नेत्र को बंद करते हैं उस पर दबाव डालते हैं तो उससे हमको एक प्रकाश दिखाई देता है। उसको ही यहां पर तेज या धाम के नाम से कहा गया वो प्रकाश पर हम ध्यान करते हैं। पर कैसे ध्यान करते हैं उस प्रकाश को अपने मन ही मन भीतर ले जाकर यहां पर स्थापित कर देते हैं। शिखांत पर स्थापित कर देते हैं। ब्रह्मरंध्र पर स्थापित कर देते हैं। और उस प्रकाश पर वहां पर ले जाकर उस पर ध्यान करते कुछ योगी उसको प्रकाश को अपने हृदय पर ले जाकर ध्यान करते हैं ये दो स्थान है जहाँ पर आप उसको ले जाकर ध्यान कर सकते हैं अपने अंतर चेतना में मन ही मन उस प्रकाश को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं या ब्रह्मरद्र में स्थापित कर सकते हैं और इस पर ध्यान करते हैं इस पर ध्यान करने से जिसे कहते हैं कि जो सर्वोच्च ज्ञातव्य है वो ज्ञात हो जाए यहाँ शिव कहते हैं कि शिव पार्वती संवाद के रूप में पार्वती जी ने विधियां पूछी थी कि आपका स्वरूप कैसे जाना जाए तो उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया कि मेरा स्वरूप ऐसे जाना जाए कि तो मेरे को स्वरूप को जानने के लिए तुमको ये किताब पढ़ना पड़ेगी तंत्र का यही फर्क है जैसे आपको घोड़े को जानना है या तो उसके बारे में खूब सारी किताबें ले आओ घोड़े कैसे होते हैं क्या होते हैं उसकी एक टांग होती है पूछ होती है क्या खाते हैं कब सोते हैं कितनी आयु होती है सब देख और दूसरा तंत्र की विधि है कि घोड़ों को ले आओ सीधे सामने भले हमको नहीं मालूम हो कि इसका नाम पूछे लेकिन हम समझ जाएंगे कि ये क्या है हमको भले नहीं मालूम हो कि ये टांग हिन, हिन, बोलते हैं इसको कि घोड़े की आवाज़ को हिनाना बोलते हैं हो सकता है हमको नहीं मालूम हो लेकिन हम हिनहनाहट हिन, क्या है हम समझ जाएंगे हम घोड़े को अच्छी तरह समझ जाएँगे चाहे हमको उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम हो चाहे उसकी व्याकरण नहीं मालूम हो लेकिन हम घोड़ा चाहे समझ जाएंगे वो हमारे सामने क्या खाएगा हम क्या देंगे और क्या नहीं खाएगा हम समझ जाएंगे कि वो भोजन क्या करता हम घोड़े को पाल लेंगे तो घोड़े के बारे में सब कुछ जान जाएं जाएंगे जाएं बिना किसी किताब को पढ़े यही तंत्र की विधि है और विज्ञान भैरव यही करता विज्ञान भैरव की विधियाँ नॉन राशनल हैं विधिया नॉन राशनल है हमने तीन शब्द पढ़े थे राशनल इराशनल नॉन राशनल राशनल वो है संसार का ज्ञान क्रमबद्ध जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो पहले शरीर विज्ञान पढ़ो उसके बारे में पढ़ो कैसे काम करता है फिर उसमें बीमारियाँ क्या क्या होती हैं वो क्यों होती हैं उसके बारे में पढ़ो उसको कैसे ठीक कर सकते क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ चाहे इंजीनियर बनो तो क्रमबद्ध तरीके से आगे आप अगर कोई व्यवसाय भी, भी बनोगे तो क्रमबद्ध तरीके से अपना ज्ञान अर्जित करोगे कर, तब तो कहेंगे हम अनुभवी हैं हमको ही अनुभव मिल गया तो उस अनुभव को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक क्रम है आपको चित्र बनाना है तो पहले कैनवास लाओगे फिर रंग लाओगे फिर रंग को डुबाओगे फिर चित्र बनाओगे आप ऐसा तो उल्टा नहीं कर सकते कि पहले चित्र बना ले रंग कल ले आएंगे और अगर कोई ऐसी बात करता तो हम क्या बोलेंगे इराशनल है शेत चिल्ली की बातें करता है जो बेतरतीब बातें करता है ऐसा कैसे कर सकता है? वो इराशनल इर है लेकिन एक तीसरा शब्द है नॉन राशनल जो समग्र है उसमें क्रमबद्धता की जरूरत ही नहीं क्योंकि क्रम की जरूरत तब है जो समय से बना है जो 2001 में पहली क्लास पास करी तो 2002 में दूसरी क्लास पास कर ऐसा नहीं कर सकता कि पहले दूसरी बात, बात। क्यों? क्योंकि वो समय से बंध रहा है हम जीव समस्त समय के अधीन है माया के क्षेत्र में इसलिए हम समय से बंधे हैं इसलिए हमको जो ज्ञान मिलेगा वो क्रमबद्ध ही मिलेगा और अगर हम इस क्रमबद्धता की बात नहीं करते हैं तो हम कहते हैं बेवकूफ है या पागल है इसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि इराशनल बातें कर रहा है बेस की बातें कर रहा है लेकिन सांसारिक ज्ञान जो तर्क सम्मत है दूसरा ज्ञान जो तर्कसम्मत नहीं है बेहतरतीब है लेकिन जो तीसरा ज्ञान है वो तर्क से परे है वो समग्र है वो एक साथ जैसे बांधा एक कल्पना करें कि डॉक्टर बनना है शक्तिपात हो और एक साथ डॉक्टर बनना है। उसको कोई क्रम भी नहीं वो पहली क्लास में भर्ती नहीं हुआ दूसरे में भर्ती नहीं हुआ कोई उसने प्रीमेडिकल एग्जामिनेशन नहीं दी उसने कोई क्रमबद्ध तरीके से शरीर विज्ञान को नहीं पढ़ा और बस क्षण भर में वो डॉक्टर बन गया तो ये क्या बात ये शिव का ज्ञान ऐसे ही है शिव का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी क्रम की आवश्यकता नहीं किसी विधि की आवश्यकता है लेकिन किसी क्रम की आवश्यकता नहीं तो हम उसी ज्ञान की बात करते हैं वो यहाँ पर आता है वो किसी क्रम का मोहताज नहीं है किसी क्रम की उसमें कोई जरूरत नहीं है तो परमेश्वर शिव चूंकि वो महाकाल है काल उनके बाद पैदा हुआ क्योंकि वो अकाल हैं क्योंकि वो काल से बंधे हुए नहीं हैं इसलिए हम उनको यहाँ पर अक्रम बोलते हैं अपने कुंडली में पड़ी थी अक्रम कुंडलिनी और क्रम कुंडली ऐसे वो अक्रम है किसी भी क्रम के बंधन से मुक्त है इसलिए जो हमको विधियाँ हैं दी गई है वो विधियाँ किसी क्रमबद्ध ज्ञान के बारे में नहीं है नहीं तो बोलोगे कि ये विरसे पेड़ की बातें बता रहे हैं कभी बोलते हैं आँख पे दबाव डालो बोले कान में उंगली डालो इससे क्या होगा एक कुतर व्यक्ति के सामने आप जब ये तो बात करेंगे तो उसके जहन में नहीं जाने वाली क्यों नहीं जाने वाली क्योंकि वो तंत्र की विधि से अपरिचित है वो नहीं जानता वो क्या समझेगा ये ये इरराशनल बातें कर रहा है बेस रिपेयर की बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है लेकिन ये इरराशनल बेवकूफों जैसी बात नहीं है ये नॉन राशनल बात है क्योंकि ये समय और अंतरिक्ष का अतिक्रांत कर जाते हैं ट्रांसजेंड कर जाते हैं समय अंतरिक्ष को पार कर जाते हैं समय और अंतरिक्ष के भीतर नहीं है इस समय और अंतरिक्ष को ट्रांजेंड कर जाती हूँ उसका अतिक्रमण कर जाती हैं इसलिए वो नॉन राशनल है वो अंतर चेतना से जो ज्ञान प्राप्त होता है जो इंटीटिव नॉलेज की हम बात करते हैं जो हमारे नाभि के स्तर से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान जो हमारे भीतर है ही आज एक कवि ने एक कविता लिख दी तो आज के पहले वो कविता कहाँ थी उसी की अंतर में थी आपने आज एक कहानी लिख दी पर वो कहानी आज के पहले कहाँ थी आज के पहले वो आपके अंतर में थी किसी ऋषि ने वेद लिख दिया तो वेद इसके पहले कहाँ था उसके पहले उसकी अंतर में तो था यही अंतरचेतना वही शिव है वही शक्ति है वही क्रिएटर है वही ब्रह्मांड का करता है उसी बार हमारी जब अहंता टिक जाएगी कि मैं वही हूँ तब हमको पूरे ब्रह्मांड में क्रम से मुक्ति मिल जाएगी हम कुछ नहीं है हम क्रम में बंधे हुए जीव हम उस क्रम को उल्लंघन कर जाएंगे तब हमारी अहंता उस चेतना से एक हो जाएगी जब हमारी अहंता उस चेतना से एक हो जाती है तब शिवानुभूति या भैरव अभिव्यक्ति होती है अब इसके बाद अभी कुछ समय हम अगला एक और ले लेते हैं अनाहते पात्र कर्ण अब हम इसके अगली वाली पंद्रहवीं धारणा के बारे में पढ़ते हैं कि अनाहत पात्र करने अभग्न शब्दे है सरिद्रुत शब्द ब्रह्मण निष्णात परम ब्रह्मांति गज अभी बोलते हैं कि सबसे पहले इस शब्दों को समझ ले अनाहत ये शब्द बहुत सुना है कई लोगों ने उपनिषदों में भी सुना है वेदों में भी सुना है योग शास्त्रों में भी सुना है कबीर ने भी इस शब्द का उपयोग किया है कई संत इस शब्द का उपयोग करते हैं अनाहत शब्द तो अनाहत क्या है सबसे पहले हम समझें कि जब कोई भी ध्वनि पैदा होती है तो टकराहट से पैदा होता है मेरी जबान मेरे होठ से टकराते कभी मेरे दांत से टकराते कभी मेरे होठ होठ से टकराते इस तरह कोई भी ध्वनि टकराहट से पैदा अगर आप वाद्य यंत्र लें तो उसमें भी सारी ध्वनियां टकराहट से आप अगर टपला भी है तो आपकी उंगलियाँ जब टपले पर टकराती हैं तो उससे ध्वनि पैदा होती नगाड़ा भी हो डमरू भी हो कुछ भी हो कोई भी ध्वनि टकरा से पैदा होती तो यह टकराहट से ध्वनि पैदा तब हो सकती है जब दो हों जब कुछ भी दो हैं, तभी तो टकराएंगे नहीं तो कैसे टकराएंगे अगर एक लकड़ी है और एक ढोल है तो लकड़ी ढोल से टकराएगी लेकिन जहां यह बात करने से वेखरी वारणी की बात कर रहे हो इससे पीछे जाए तो क्या है मध्यमा वाणी उसके पीछे पश्चंती वाणी है और उसके पीछे परावाणी है वाणी का विकास एक बिंदु से हुआ उस बिंदु से पश्यंती फिर मध्यमा और वेखरी वाणी बनी तो इस वेखरीवाणी को हम समझ लें हैं एक मिनट में उसके बाद समझ में आएगी ये वाली बात कि जैसे हम इस चीज को उठाया एक मोबाइल ऐसा तो महसूस को हमने हाथ से उठाया तो इस क्रम में मोबाइल को उठाने के क्रम में क्या हुआ अगर हम इसको सोचें कि मैंने एक शब्द बोला तो इस शब्द बोलने की घटना या किसी चीज़ को उठाने की घटना इसका हम अनुसंधान करें जैसा कि हमें कर चुके हैं उसमें शिरसूत्र में जब पढ़ा था इसको जब हम अनुसंधित सा करें इसका इसके पीछे क्या है इसके पीछे क्या है जब हम ऐसा विचार करें कि मैंने एक शब्द बोला मैंने बोला राम ये राम कैसा आया मेरे जिबान के कुछ विशेष अंगों की जिबान दांत होठ और मेरे कंठ के अंदर जो वाद्य यंत्र लगा है उसकी कुछ विशिष्ट तरह से टकराने से राम शब्द पर। लेकिन जब यह राम शब्द मैंने बोला उस घटना को अगर हम पीछे से सोचें तो इस बोलने के पहले मैंने निर्णय लिया कि मैं राम बोलूंगा अभी बोला नहीं है लेकिन निर्णय ले लिया इस समय उसका स्वरूप क्या है मध्यमा वाणी वो प्रकट होने के लिए तैयार है बिल्कुल बोले जाने के लिए तैयार है अभी बस बोली नहीं गई है वो मध्यमा वाणी अब हम उसके पहले भी सोचें उसके भी पीछे चलेंगे कि जब हम राम बोलना है निर्णय लिया उस निर्णय के पहले की प्रक्रिया के बारे में सोचें तो हमारे अंतर चेतना में एक प्रस्ताव आया कि राम बोला जाए तो बुद्धि ने कहा ठीक है राम बोलते हैं जब वो प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव और सूक्ष्म स्तर पर था वो पशंती वाणी थी लेकिन हम ये कहेंगे प्रस्ताव के लिए पीछे चले अपने ये प्रस्ताव आया कहा से मुर्दे को कभी ऐसा प्रस्ताव आता है कि राम बोले हमारे भीतर प्रस्ताव कहाँ से आया इसके बीच हम पीछे जाके देखेंगे तो हम उसके पीछे जाएंगे कि हमारी चेतना है उस चेतना में परम स्वतंत्र है और उसी ने प्रस्ताव रखा राम कल हो सकता है वो प्रस्ताव रख दे श्याम बोलो कल बोले अल्लाह बोलो उसकी मर्जी आए वो प्रस्ताव रख सकते वो स्वतंत्र है उस प्रस्ताव को रखने के लिए स्वतंत्र है और वो प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भी तब तक स्वतंत्र है जब तक कि उसका क्रियान्वयन नहीं हो जाता जैसे अभी मैंने बोला अंदर से प्रस्ताव आया राम बोलो उस प्रस्ताव को तस्दीक कर दिया बुद्धि ने कि हाँ राम बोला जाए बस मैं बोलने वाला हूँ लेकिन मैंने सोचा नहीं बोलता मैं उसका भी रोक सकता अभी रोक सकता हूँ और रुक गया प्रस्ताव को वापस ले लिया ये स्वतंत्रता भी किसके पास है परशु के पास तो सबसे अंदर जहां से उद्गम है वाणी का वो है मेरी अंतर्तम चेतना और वही चेतना पर हम अगर ध्यान करना है तो हम वेखरी से मध्यमा मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से परावाणी की यात्रा करते हैं इसका अभी अगर और उदाहरण आएगा आगे जब हम जब के बारे में आएंगे इसमें जब भी आएगा कि इस तरह से जब के द्वारा हम वहाँ पहुँच सकते तो यहाँ पर अभी हम कह रहे हैं कि अनाहत पर ध्यान करें तो अनाहत क्या है वो शब्द जब वहाँ से आया था प्रस्ताव वो अनाहत आया था वो शब्द तो हमारे जीबान से निकला आहत से लेकिन जो अंदर से प्रस्ताव आया था क्या वो किसी टकराहट से आया था वहां पर टकराने के लिए दो चीजें है ही नहीं टकराएंगे तब जब दो चीजें जब दो है ही नहीं तो टकराएंगे कौन शिव अपने आप में अकेला है और उसने इस ब्रह्मांड को बनाया तो उसके अंदर क्या है पूरा ब्रह्मांड छिपा है सारी किताबें तुम कह दो तो करोड़ों किताबें हैं वो सब किताबें उसके अंदर छिपनी है क्योंकि वहीं से तो निकली है एक अभी बातें करें करिए अपने एक कवि ने जब तक कविता नहीं लिखी कहाँ थी उसकी चेतना जब तक ये ब्रह्मांड नहीं बना था वो ब्रह्मांड कहाँ था शिव की चेतना और ये जितने ब्रह्मांड में जितने शब्द बोले जाते हैं शब्द लिखे जाते हैं जितनी कथाएं जितनी किताबें लिखी जाती हैं या जितने जीवनियाँ हैं या हम जीवन को जी रहे हैं ये सब कहाँ से है ये कहाँ थी हमारे पहले मेरे जन्म के पहले मैं कहाँ था वहीं उसी से सब कुछ निकल रहा है उसी में सब समा रहा है जैसे कि कृष्ण ने अपना जो वृहद रूप दिखाया था वो खुद <coughs> से ही सब उगल रहे थे और वो खुद में ही सब समा रहे थे उनसे ही लोग निकल रहे थे और उन्हीं में समा रहे और वो मुंह खोल के बैठे थे और सब कुछ उनमें समाप्त जा रहा था इस तरह से ब्रह्मांड जो है उसी से निकला है तो अनाहत वो शब्द है जिस शब्द में ब्रह्मांड के सारे शब्द छिपे हुए थे लेकिन वो कहाँ से हैं वो अंतर अंतर्चेतना में इस अनाहत को हम अगली बार कोशिश करेंगे थोड़ा सा और विशिष्ट रूप से और विस्तार से समझें तब हमको ये समझ में आएगा कि अनाहत को जब हम सुनने की क्षमता हमारे कानों में पैदा कर लेते हैं तो वो कहता है, अनाहते पात्र कर्ण यानी जो कर्ण सुपात्र हैं हर कर्ण अनाहत को सुनने की क्षमता नहीं रखता लेकिन जो प्रभु के अनुग्रह से गुरु के अनुग्रह से या आत्मकृपा से इसके लिए सुपात्र हो गया है वही इस शब्दों को सुन सकता है अभग्न शब्द सरिद्रुत है वह शब्द अभग्न है अभग्न का मतलब बीच बीच में रुकता नहीं है तो जैसे मैं बोलता हूँ तो रुकता हूँ फिर बोलता हूँ फिर रुकता हूँ फिर बोलता हूँ मैं एक शब्द बोला फिर दूसरा बोला फिर तीसरा बोला आपने एक शब्द सुना दूसरा सुना जब तीसरा सुना लेकिन ये अभग्न शब्द है जो खंडित नहीं होता कभी और है, सरिता की तरह सतत बेहता चला जाता है ये शब्द कभी बंद नहीं होता उसके जो अनाहत शब्द है जो बिना टकराहट के पैदा होता वो सुपात्र कर्ण के द्वारा सुना जा सकता है जो अभग्न शब्द है जो खंडित शब्द नहीं है जो समग्र शब्द है और वो सरिता के कलकलाहट की तरह सतत चल रहा है सरिता अगर कलकल कलकल -कल करके बहती है और आप वहाँ पर दस मिनट आधा घंटा बैठो तो पाओगे कि वो कलकल -कल कभी खंडित नहीं होती बीच में रुकती नहीं वो सतत चलती जाती ऐसे ही ये अनाहत शब्द जब सुपात्र कर्ण सुनता है तो उसको एक सतत सरिता के प्रवाह की तरह यह शब्द सुनाया जाता है और शब्द ब्रह्मांड निष्णात जो शब्द ब्रह्म को सुनने में निष्णात है निपुण है कुशल है या वो उसमें डूबा हुआ है परम परम ब्रह्म भी गच्छती वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है या न उसके लिए भैरव अभिव्यक्ति तक्षण हाजिर हो जाती है अब इसके बारे में इसी को इसका थोड़ा और विश्लेषण अपन अगली बार पढ़ेंगे इसको अपन अपन अधूरा छोड़ देते हैं अभी इसको बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कीमती भी है ये क्योंकि इसकी समझ विकसित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लिए समझ विकसित करना जरूरी है उसके बाद में समझ के बाद में उसका प्रयोग करना भी जरूरी है खाली समझ से कुछ नहीं होगा इसका प्रयोग करना जरूरी क्योंकि हम अगर सतत इन विधियों का प्रयोग इसीलिए हम आपको प्रिंटेड भी देते जा रहे हैं अपन ताकि और किसी ने नहीं लिया हो पिछली बार तो उपलब्ध है वो ले सकते हैं ताकि घर पर जाकर उसको पढ़ें भी उस पर चिंतन भी करें और अपन आके साढ़े आठ से नौ के बीच में उसको डिस्कस भी करें ताकि संभव हो तो उसको हम अपने जहन में उतार सकें अपने जीवन में उतार सकें ये बात अच्छे तरह समझ लें कि ये सारी विधियाँ जो हैं वो इंटीट्यू नॉलेज यानी अस्तित्वगत ज्ञान को विकसित करने के लिए जो ज्ञान अंदर है ही वो बाहर से आने वाला ज्ञान इंटीट्यू नहीं होता बाहर से आने वाला ज्ञान संसारी होता है अंदर से आने वाला ज्ञान इंटी होता है बाहर से आने वाला ज्ञान क्रमबद्ध होता है राशनल होता है अंदर से आने वाला नॉन राशनल होता है अंदर से जो ज्ञान आता है वो इंटिटी होता है हमारा अस्तित्व के ज्ञान है जो हमेशा से हमारे पास है ही हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हम हमको उसका उपयोग करते आता है आ जाता है तो वो इंटिटी नॉलेज बोध के रूप में हमको मिलता तो आज इतने